नंबर आठ पूर्ण स्वीकृति मुक्ति है ओम चा यस्तद्वेदो सह विनाशेन मृत्यु भूत्यामृत मशनुते ओ जो असंभूति और कार्य इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कार्य की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा अमृत्व प्राप्त कर लेता है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 सेक्स को भी हम छिपाए हैं मौत को भी हम छिपाए ध्यान रखें सेक्स जन्म का सूत्र है। वो सम्भूत ब्रह्म का पहला चरण है। और मौत आखिरी सूत्र है वो आखिरी चरण मृत्यु के भय की वजह से सेक्स का दमन शुरू हुआ वो पहला सूत्र है अगर मौत को दबाना है तो जन्म की प्रक्रिया को भी बुला देना होगा क्योंकि जन्म के साथ मौत जुड़ी है इसलिए जन्म हम अंधेरे में छिपा देते हैं जन्म की प्रक्रिया को पर्दों में डाल देते और मौत को हम गांव के बाहर निकाल देते कब्रस्त बना देते हैं दूर जो मौत से बहुत ज्यादा बेबी थे उसकी वजह से कब्र पर फूल बो देते कोई निकले भी कब्र के पास भूल चूक से तो फूल दिखाई पड़े कब्र दिखाई न पड़े लाश को ले जाते हैं तो फूलों में ढांक लेते वो मरा हुआ दिखाई ना पड़े खिला हुआ दिखाई पड़े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 उसकी मां ने कहा कि परमात्मा ने तुझे मेरे पिताजी का जन्म कैसे हुआ उनको भी परमात्मा ने भेजा उनके पिताजी का जन्म कैसे मां थोड़ी हैरान हुई। तो कहा कि है तो उस लड़के ने कहा कि इसका क्या मतलब होता है पीढ़ियों से सेक्स हमारे घर में है ही नहीं क्योंकि मैं तो स्कूल में पढ़ के आ रहा हूं कि बच्चे ऐसे पैदा होते नहीं बहुत अचेतन भय है सेक्स को दबाने का वो जन्म का पहला सूत्र अगर उसको उघाड़ा और प्रकट किया जब तक बच्चों को पता नहीं है कि कैसे पैदा होता आदमी तब तक वो यही पूछते चले जाते हैं कैसे पैदा होता जिस दिन पता चल जाएगा कैसे पैदा होता वो पूछेंगे मरता कैसे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 उधर कब्र को उधर मृत्यु को छिपा दिया दोनों के बीच में हम जीते हैं अंधेरे में निश्चित ही बहुत जीते ना जन्म का पता ना मौत का पता तो होगा ही संभूत ब्रह्म जो इतना प्रगट है इतना साफ उसको भी हम झुठ लाते तो असंभूत जो अप्रगट है छिपा है अनिव्यक्त है तो उसका तो कहना ही क्या वहां तक तो हम पहुंचेंगे क्या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 पुरुष और स्त्री के अणु से एक नया कंपोजिट बॉडी निर्मित होता है आधे आधे तत्व तो दोनों के पास है इसलिए स्त्री पुरुष का इतना तीव्र आकर्षण आधे आधे इसलिए इतना आकर्षण है दोनों के बीच आधा आधा तत्व तो है आधा इधर आधा उधर इसलिए वो आधे तत्व तो दोनों खींचते हैं पूरा होना चाहते